नमस्कार आज 15 जुलाई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग भागवत गीता के अंतर्गत श्री अभिनभूत पट्टाचार्य जी द्वारा व्याख्यात गीतार्थ संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में बारहवा अध्याय उसका अध्ययन हमारा सतत जारी है और बारहवा अध्याय पारंपरिक रूप से भक्ति योग कहलाता है पिछली बार हमने पढ़ा था समझा था कि अर्जुन परमेश्वर से प्रश्न करते हैं क्या वो परमेश्वर को पहचान चुके हैं अब तक ग्यारहवें दह के पहले वो उन्हें मात्र मित्र सखा या अपना सारथी मानते थे लेकिन अब उन्होंने उनका जो विश्वस्वरूप देख लिया उसके बाद तो वो समझ गए कि परमेश्वर साक्षात मेरे सामने और इसके बाद में वो सोचते हैं कि ये उचित अवसर है कि मैं और उनसे जो मेरी संशय है शंका है उन्हें निवृत्त कर लूँ तो भगवान को प्रश्न करते हैं कि कुछ लोग आपको जैसे आप कहते हैं कि जो मेरे और तो आता है जो मुझे पूछता है जो मेरा ध्यान करता है वो मुझ में विलीन हो जाता है तो मतलब कुछ लोग जो आपका ध्यान करते हैं और कुछ लोग जो आप जो कहते हैं कि निराकार ब्रह्म है जो स्थिर है अक्षर है अजन्मा है अव्ययी है जिस पर कोई परिवर्तन संभव नहीं है तो जो उस पर ध्यान करते हैं। जो आत्मस्वरूप है जो मनुष्य की आत्मा के रूप में उसके साथ स्थित उस पर ध्यान करते तो ज़्यादा ठीक कौन सा ज़्यादा बेहतर कौन सा तो भगवान उसे कोई एकदम सीधा सीधा उत्तर नहीं देते वरन उसे जो उत्तर देते हैं उसका सार यही होता है कि दोनों विधियों से आप उसी स्वरूप को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के परमेश्वर रूपता को प्राप्त करेंगे लेकिन रूप में आसानी है लेकिन भटकन भी है और अरूप में कठिनाई है लेकिन वो सीधा सीधा रास्ता है अब दोनों बातें हैं जहाँ पर हम स्वरूप यानी भगवान के पीताम्बरधारी स्वरूप का या जो भी स्वरूप हमें पसंद है उस स्वरूप का जब चिंतन करते हैं उसी से प्रेम करते हैं उसी का आह्वान करते हैं उसी से प्रार्थना करते हैं उसे में विलीन होने की चेष्टा करते हैं तो फिर हम परमेश्वर से विनीत हो जाते परमेश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में मिला और जब हम निरूप की या अरूप की उपासना करते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो हमें जो ब्रह्म कैसा होता है इसकी जो हमारे शास्त्रों में व्याख्या है उन कैसे को अपने आत्मा पर आरोपित करना होता है कि जैसा वो ब्रह्म है जिसको हम ब्रह्म माने वो निर्गुण है जो पाप से परे है पुण्य से परे है जरा से परे है मृत्यु से परे है दुख से परे है प्यास से परे है वो संतुष्ट है और वो अमोघ शक्ति का स्वामी है ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो इस इन समस्त गुणों को हमको अपने आत्मा पर आरोपित कर तदनंतर आत्मा का ध्यान करना पड़ता है तो कृष्ण कहते हैं इसमें कठिनाई ज़्यादा है सामान्य व्यक्ति के लिए अधिक कठिन है जो एक योग में निष्णात है उसके लिए इतना कठिन नहीं है लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है लेकिन अगर आप ये भी करो तो सीधे सीधे चेतना की बात करो सीधे सीधे चेतना से संपर्क करो अगर तुमने इसमें भी बीच में उलझन है उन्होंने पिछली बार आग्रह किया था कि योग की किसी विशिष्ट विधि से कोई विशिष्ट ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया तो उसे ना तो स्थायी समझना ना जीवन की तीनों स्थितियों में वो अनुभव में आने वाला ज्ञान समझना ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो तीनों स्थितियां हैं उनमें सतत एक जैसा वो नहीं रहेगा और जीवन में वो स्थाई नहीं रहेगा अगर हम किसी विशिष्ट विधि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि योग की किसी विशिष्ट शाखा के द्वारा हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया इसलिए वो उसका विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट वो बताते हैं कि योग का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा में अभेद का बोध दोनों अभिन्न हैं अब उसको हमको मिलाने के लिए किसी विशिष्ट विधि की आवश्यकता नहीं होती है ना आपको जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है जिसका नाम योग है तो योग की कोई विधि नहीं होती ये विधि से परे है ये ज्ञान विधि से परे होता है अब इसको है न जैसे कई शास्त्रों में बहुत सिंपल बहुत सरल उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे हमको रस्से में सर्प का बहाना हो जाता है और हम भयभीत हो जाते हैं क्यों भय हो गया कि हमें सर्प से भय लग रहा है लेकिन जैसे ही हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो क्या हो जाता है ज्ञान हो जाता है कि ये रस्सी है और हमारा भय समाप्त हो जाता है। अब इस भय को समाप्त करने की विधि क्या है वो प्रकाश प्रकाश मतलब ज्ञान ज्ञान ही आपके भय को दूर कर सकता है। तो इस जीवन मरण के भय जरा वृद्ध पुनर्जन इन सब के साथ में जो जुड़ा हुआ भय है उस भय का नाश मात्र ज्ञान से होता है। जैसे कि रज्जु में सर्प का जो हमने अध्यारोपण कर दिया था समझ लिया था गलती से कि ये सर्प है उस अज्ञान को मात्र ज्ञान से दूर करना मात्र पर्याप्त है और हम उस भय से मुक्त बताते हैं ऐसे ही इसको जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है हमको तो उसके लिए मात्र इस ज्ञान को इस विश्वास को कि मेरी आत्मा ही परमेश्वर है इस विश्वास को बनाए रखना इसीलिए इस विश्वास को बनाने के लिए पहले परमेश्वर के गुण उस पर अध्यारोपित किए जाते हैं ना उस पर उनकी कल्पना की जाती है कैसे कल्पना की जाती आज हम एक मूर्ति को कृष्ण की मूर्ति है या शिव की मूर्ति है या जिस किसी देव की मूर्ति है हम उस मूर्ति पर हम उस पर देवता का अध्यारोपण करते हैं जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं कि हम उस अध्यारोपण के बाद ही उसको भगवान मानते हैं जब तक नहीं है जब तक वो एक पत्थर का टुकड़ा है या एक धातु का टुकड़ा जब हम उसको परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं तो फिर उसमें हम उनके गुणों का अध्यारोपण करते हैं और फिर उन गुणों को साक्षात रूप से स्वीकार करते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर मान लो माँ काली का स्वरूप रखा है तो आप उनको साक्षात उपस्थित मानते हैं कि मैं यहाँ जो कुछ कर रहा हूँ वो देख रही है यहाँ ऐसा काम नहीं कर सकता माँ की नज़र पड़ रही है तो जब हम उसको साक्षात रूप से मानते हैं तो ही उसको अध्यारोपित करते हैं और उसी बात उसी के बाद हम उसको सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार कर तो जब तक हम उसको सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते तब तक वो एक छोटे से कामना कामनापरक देवता बन जाता है हम कई बार बात कर चुके हैं जब हम उसको सर्वोच्च सत्ता के रूप में जानते हैं तो वो हमारे लिए सर्वोच्च सत्ता का रूप ग्रहण करके हमारी प्रार्थना को सर्वोच्च सत्ता तक उठा देती वहाँ तक पहुँचा देती और वो फिर हमसे वो ज्ञान हम में फिर जो अवतरित होता है भगवान कहते हैं कि मुझसे अपना मन मिला दो तो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिसके द्वारा तुम मुझमें समझ आओगे इसलिए मुझ में और तुम में अभिन्नता है लेकिन अज्ञान के कारण उस अभिन्नता को नहीं जानते ज्ञान से तुम उस अभिन्नता को दूर करके योग को प्राप्त कर सकते तो जो योग है वो अभिन्नता का बोध है परमेश्वर का और इस चेतना अपनी व्यक्तिगत चेतना के अभिन्नता का बोध ही योग कहलाता है तो योग का जो सर्वोत्तम पहलू है वह परमेश्वर के और हमारे बीच के जो भेद है उस भेद का विलीनीकरण ही योग है उस भेद का समाप्त तो हो जाना योग तो यहाँ भगवान ने हमको ये बताया था कि इन सब गुणों का अध्यारोपण हमको उस पर करना पड़ता है उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि जब तुम मुझ पर ध्यान ना कर सको तो योग करो और ध्यान करो अपने अंतर्मुखी हो जाओ अपने मन को स्थिर करो ताकि तुमको अंतर्मुखी होने से अपने भीतर के प्रकाश का अनुभव होगा अपने भीतर जो परमेश्वर है उसका अनुभव होगा उन्होंने सततम योगी के रूप में बताया था कि सततम योगी वो है जो अपने अंतरिक इंद्रियों को अंतर्मुखी करके सतत आत्मा पर ध्यान करता है। हमारी आंखें बाहर भरी हैं आंखें बाहर हों लेकिन हमारा ध्यान भीतर होता है अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि यह सुनमेश निमेश आप भी हम जब हम कहते हैं कि जब हमारी दृष्टि बाहर हो लेकिन हमारी अंतरदृष्टि अंदर है हम आंखें बाहर देख रही हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है भीतर है तो उस परिस्थिति को सततम योगी बोलते हैं वो सब संसार का काम करता है लेकिन वो योगी है क्योंकि उसका उद्देश्य संसार के काम को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने पड़ता है वरन उसका सतत प्राथमिकता सतत ध्यान सतत जागरूकता उसकी अपने चेतना पर जिसके उत्थान की उसे एकमात्र चिंता है बाकी उसके संसार की सुधर जाए तो ठीक बिगड़ जाए संसार तो ठीक बुरा मान जाए कोई तो ठीक भला माने तो ठीक कोई मान जाए तो ठीक नाराज हो जाए तो ठीक इसलिए संसार बिगड़े तो बिगड़े तो वो सततम योगी कहलाता है तो भगवान ने कहा कि अगर वो न कर सको मुझ पर ध्यान तो योग करो अगर तुम योग भी ना कर सको तो मेरे निमित्त कार्य करो जब योग न कर सको तो मेरे निमित्त कार्य करो पिछली बार हमने समझा था कि भगवान के निमित्त कार्य करने का क्या मतलब भगवान के निमित्त कार्य करने का मतलब कि सृष्टि को सृष्टि स्थिति संवार इस परिस्थिति में सृष्टि को भगवान ने बनाया सतत वो सृष्टि का निर्माण भी करता चला जा रहा है उसका संवार भी करता चला जा जाता है और पालन भी हो रहा है तीनों स्थितियाँ एक साथ चल रही हैं जैसे एक पहाड़ बन भी रहा है नष्ट भी हो रहा है और वो खड़ा भी दिख रहा है तीनों मार है उसके ऊपर घर हवा का घर्षण हो रहा है तो वो नष्ट भी हो रहा है और वो अभी बन भी रहा है अभी हिमालय भी कुछ ना कुछ रोज़ ऊपर उठ रहा है हर साल भर में कुछ मिलीमीटर ऊपर उठी जाता है क्योंकि वो जो टक्कर है जो अभी भी जारी है जो दो भू थे वो उसमें जो गौंडवाना लैंड था उसका जो नाथवर्ड्स यानी उत्तर की दिशा में जो महाद्वीपीय प्रभाव प्रवाह प्रवा है वो अभी भी जारी है इसके कारण जो भारतीय जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी टकरा रही है और उसे हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है तो ये क्रिया सतत जारी है यानी सृष्टि स्थिति संवार सतत जारी है तो इसमें हम भगवान जो कार्य कर रहे हैं हम उसमें सहयोगी बने यानी सहयोगी बनने का मतलब होता है कि हम सृष्टि के अंदर हमारे आस के वातावरण में उस कार्य को अंतृष्टि से देखें जैसे अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ये काम उचित है करना अच्छी तो करें लेकिन इस भगवान के कार्य को करने में और पुण्य में बहुत फर्क है पुण्य हम अपने लिए करते हैं और भगवान का कार्य भगवान के लिए अगर मैंने मेरे वर्कर को जो मेरा सेवक है उसको बोला कि ये 2000 रुपए लेना और वो गरीब बैठा उसको दे आना तो वो क्या कर रहा है वो तो मेरा काम कर रहा है उसका ना तो उसको पुण्य की भावना है क्योंकि पुण्य लगेगा तो उनको लगेगा जिन्हें दिए हैं सुख मिलेगा तो उसको मिलेगा जिसको मिलेंगे मैं तो वाहक हूँ उस रुपये का वाहक हूँ वहाँ ले जाके दे रहा हूँ तो इसलिए मुझे न तो पुण्य छुएगा न पाप छुएगा ना कोई कर्म फल छुएगा क्योंकि मुझे जो मेरे मालिक ने कहा है वो मुझे करना है अगर इसी भावना से जो हम संसार के काम करें कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ या जो मुझे नैसर्गिक रूप से जो ड्यूटी मिली है वो करना है इसके अलावा मुझे जो अंतरात्मा से जो लगता है कि उचित है कि ये बच्चे नंगे पैर है इसके चप्पल पहना दूँ तो पहना दिए लेकिन इसमें मेरा काम नहीं है भगवान ने मेरे को इसलिए भेजा है कि इसको चप्पल चाहिए और उसने मेरे को चप्पल लेके भेजा है इसके पास इसलिए मैं इसको पहना इसके पीछे मेरा अपना कुछ भी नहीं है और ना मुझे कोई पुण्य चाहिए इसके बदले में मेरे को भगवान कुछ ऊपर जाके कुछ नई चीज़ें दे देगा ऐसा कुछ नहीं कर उसके बारे में मुझे विरोध में कुछ भी नहीं चाहिए सौदा नहीं करना प्रेम में कभी सौदा नहीं होता ये परमेश्वर का काम सदैव मात्र प्रेम से हो सकता है व्यवसाय के रूप में तो नहीं हो सकता तो ये तो ही एक बात अगर वो कहते हैं कि अब तुम कहो कि नहीं नहीं भैया ये भी नहीं हो मेरे से तो मैं तो समझ में नहीं आता भगवान का कौन सा काम और कैसे करूं? तो फिर उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो वो करो कर्म फल मुझ पर छोड़ दो अपना मन मुझ पर लगा दो जो करते वो करो आप दुकान चला रहे हो मकान बना रहे हो धन कमा रहे हो जो भी कर रहे हो सब करो मेरा मन अपना मन मुझ में लगा दो और उस फल को मुझको समर्पित कर दो तो यहाँ तक हमने इन बातों को समझ लिया था अब इससे आगे जो समझने की बातें हैं वो अब अपन आ लेते हैं उन्होंने भगवान ने फिर उस प्रश्न को उसके आगे बढ़ा दिया उन्होंने कहा था कि जो दो तरह के लोग मेरे आराधना करते हैं उसमें तो आपके हिसाब से उचित कौन है कौन बेहतर है तो भगवान ने बता दिया था कि दोनों बेहतर हैं भटकन हो तो दोनों बेहतर हैं योग भी भटक सकता है और रूप में भी भटक सकता है दोनों जगह भटकन संभव है लेकिन अगर आप भटकन से मुक्त हो तो आपको किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं अगर आप योग भी करें और मात्र चेतना की चिंता हो उसके योग की चिंता हो और उस ज्ञान की चिंता हो तो परमेश्वर कहते हैं वो तो मुझे प्रिय हो और अगर तुम रूप से भी मुझे पाओ तो भी प्रिय हो तो दोनों परिस्थितियाँ का विश्लेषण हमको ये समझ में आएगा अब उसके आगे कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है अब मैं तुम्हें अर्जुन बताता हूँ कि मुझे कौन से लोग प्रिय हैं तो इस सृष्टि के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है परमेश्वर की प्रियता प्राप्त करना परमेश्वर की प्रियता प्राप्त करने का मतलब होता है कि हम उस बहाव की दिशा में बहें जिस दिशा में वो हमको बहाना चाहते हम विरोध न करें हम अक्सर विरोध करते हैं क्यों विरोध करते हैं हम अपने कर्मफल को जब भुगतते हैं उस समय हम बेचैन हो जाते हैं और तब हम परमेश्वर की सृष्टि का विरोध करते हमारे हृदय में विरोध पैदा हो जाते ऐसा क्या क्योंकि हम उस समीकरण को अधूरा देखते हैं हमको अपने कर्म दिखाई नहीं देते पुराने जन्मों को तो बुझ जाओ वर्तमान जन्म के कर्मों को भी हम जस्टिफाई करते हैं जबरदस्ती में न्याय संगत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं गलती हम करते हैं और उसको सिद्ध करते हैं कि नहीं वो तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कर नहीं पड़ा क्या करें तो इसलिए हम है ना अपनी गलतियों को सदैव कमतर आकते हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर हम परमेश्वर को अन्यायी समझने लगते हैं। तो ये स्थिति परमेश्वर को प्रिय नहीं परमेश्वर को प्रिय वो है जो परमेश्वर के कार्य के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं यानी समर्पण का सबसे मतलब ये नहीं है कि रोज़ाना मंदिर चले जाओ रोजाना माथा टेक के आ जाओ रोजाना सिर पर जल चला चढ़ा दो रोज़ाना प्रसाद आरती में शामिल हो जाओ ये तो आरंभिक रूप से परमेश्वर के स्वरूप को समझने जानने और उसकी सत्ता को स्वीकार करने की स्थितियाँ हैं लेकिन परमेश्वर की सत्ता को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद में परमेश्वर से प्रेम और उसके ओर अग्रसर होना और इस सृष्टि को परमेश्वर के स्वरूप में देखना ये हमारे आगे के कार्य जो बाकी हैं तो उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर के स्वरूप को समझने के लिए उसे देखने के लिए हमको इस सृष्टि में परमेश्वर के अंतस को समझ के उसके कार्य को उसकी इच्छा को समझ के उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए जैसे गुरु नानक कहते थे, थे हुकुम राजाई चलना या परमेश्वर के हुकुम के अनुसार चलना या उसकी इच्छा में अपनी इच्छा शामिल कर देना तो ये दु, दु, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हमको क्या क्या गुण पसंद है परमेश्वर ने तो उन गुणों को यहाँ पर उन्होंने लिखा कि एक तो उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष न हो क्योंकि द्वेष का मतलब होता है कि इस सृष्टि के अंदर जो है वो उसे पसंद नहीं है जो हो रहा है वो पसंद नहीं है क्योंकि द्वेष तभी होगा जब हमारे हृदय में विरोधी भावना उत्पन्न हो हमारी सहयोगी भावना से कभी द्वेष होता नहीं है लेकिन द्वेष है इसका मतलब हमारे हृदय में विरोधी भावना पनप रही है फिर दूसरा उसका मेरेपन की भावना ना हो अहंकार से मुक्त हो मेरेपन की भावना क्या होती है कि जो वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति उनको मैं मेरी मानता हूँ ये मेरी है उस पर मेरा आधिपत्य जपान जताना चाहता हूँ कि ये मेरे लोग हैं या मेरे समाज के लोग हैं या मेरे परिवार के लोग हैं या मेरे हितैषी हैं और ये उनसे इतर हैं उनसे अलग है उनसे परे हैं मतलब जो मेरा कल्याण नहीं चाहते हम उन दोनों स्थितियों से आगे बढ़ जाएं कि हम जो हैं अपने और जो अपना कल्याण चाहते हैं या ना चाहते हैं ये सब चीज़ें परमेश्वर पर छोड़ दें क्योंकि वो हमारे समस्त कर्मों के प्रतिबिंब हैं हमको जो लगता है ये हमारे हैं अपने हैं हितेशी हैं या हमको ये लगता है हमारे विरोधी हैं ये सदा हमारा नुकसान करना चाहते हैं हमारे प्रतिस्पर्धी हैं ये हमारा काम हमेशा बिगाड़ना चाहते हैं ये हमें इनको देखकर हमेशा दुख होता है तो ऐसे लोगों को भी हम अपने कर्मफल का प्रतिबिंब समझकर उन पर अपनी जो दृष्टि हटा लें कि ये हमारे कर्मफल का प्रतिबिंब इसलिए वहाँ पर हमको मेरेपन और अहंकार से तभी मुक्ति मिल सकती है फिर तीसरी बात तितीक्षा की कही भगवान कि यहाँ पर सुख और दुख में संभव हो जब दुख तो आएंगे और सुख आएंगे और दुख ना आएगा तो सुख भी नहीं आएगा क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये सृष्टि चूँकि आदि संसार है यहाँ पर सुख और दुख के दोनों के लहरें आती ही रहेंगी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सुख सुख आएगा और अगर सुख सुख आया भी तो आपको दिखाई नहीं देगा कभी भी दिखाएगा अगर रात नहीं होगी तो भोर भी नहीं होगी रात नहीं होगी तो कभी प्रातः का, काल का इंतजार भी नहीं होगा ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं होगा यानी रात के कारण ही ब्रह्म मुहूर्त की गौरव है रात के कारण ही प्रातःकाल का गौरव है रात के कारण ही दिन का गौरव है दुख के कारण ही सुख का गौरव है जो चीज़ का अभाव नहीं है उस चीज़ की उपस्थिति को आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते आप खूब गर्मी से आओ ठंडे पानी से नहाने में बड़ा आनंद आता है मछली से पूछो कैसा होता है आनंद नहाने का उसको तो मालूम ही नहीं कि नहाने का क्योंकि वो तो हमेशा ही पानी में रहती है उसे मालूम ही नहीं कि आनंद क्या है नहाने का तो नहाने का आनंद आपको ही आएगा जब बहुत गर्मी से आ रहे हो पसीने में आ रहे हो और आप सब चुप करो स्नान कर लूँ बड़ा मज़ा आएगा तो ये मजे से वो तो बहुत दूर है क्योंकि उसको वो उसने उस दुख को देखा ही नहीं कि पानी से विलग होने का तो उसको उस सुख का भी कोई अंदाज नहीं हाँ उसको कुछ देर के लिए पानी से बाहर लाओ फिर तड़पने के बाद जब पानी में जाएगी तो उसको बड़ा आनंद आएगा कि हम वापस अपने घर लौटे आए ऐसे ही जब सुख और दुख में हम संभाव रखेंगे क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तभी हम परमेश्वर को प्रिय हो पाएंगे और क्षमा का भाव परमेश्वर कहते हैं कि क्षमा का भाव परमेश्वर को प्रिय है हम अगर शक्तिशाली हैं और हमारे सामने कोई कम शक्तिशाली खड़ा है तो उस समय हमारा अहंकार प्रबल हो जाता है हम सोचते हैं कि इसने हमारे अनुकूल काम करना चाहिए हमें भूल जाते हैं कि उसने और मैंने दोनों ने भगवान के अनुकूल काम करना चाहिए हम चाहते हैं कि वो सामने जो खड़ा है वो मेरे अनुकूल काम करे। का। चाहे वो मेरा मातहत हो मेरा सेवक हो मेरा पड़ोसी हो रिश्तेदार हो कहीं मुझे मैं उससे ज़्यादा धनवान हो सकता हूँ ज़्यादा बलवान हो सकता हूँ ज़्यादा युवा हो सकता हूँ कई कारण हो सकते हैं मेरे उससे बेहतर अपने आप को मानने के और उन परिस्थितियों में मैं चाहूँगा कि वो मेरे हिसाब से चले तो उस परिस्थिति में मुझे उसके अपराध को दंड देने का मन में विचार आता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी इसको अपराध दे कभी कभी हम मन में खुनस पाल लेते हैं इसको जब भी मौका मिलेगा इसको सजा जरूर देंगे तो ये परिस्थितियां परमेश्वर के अंतस के विरुद्ध परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है इसके बाद वो सदैव हर स्थिति में संतुष्ट रहता है जो मिलता है खाने को पीने को जो सुख चैन जो मिलता है जो उसको प्रारब्ध से प्राप्त है उसमें सदैव वो संतुष्ट रहता है उसे उसे असंतोष की भावना हृदय में नहीं होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों वो कभी भी हृदय में असंतोष को पाल के नहीं जीती परमेश्वर को जो प्रिय भक्त है वो उस सब में राजी होता है जिसमें उसको परमेश्वर रखना चाहते हैं जिन जिन परिस्थितियों में वो रखना चाहता है परमेश्वर को राजी रहता है और वो एक दृढ़ निश्चय होता है क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं जब भी कोई काम करते हैं तो उत्साह से काम करते हैं और वो उत्साह थोड़ी देर में हमारा कई बार ठंडा पड़ जाता है हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये काम करेंगे ये भगवान का काम है अच्छा है करेंगे और उसके बाद में थोड़ी देर में हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमने अगर कोई उचित काम शुरू किया है ईश्वर के ईश्वरीय काम करना शुरू किया तो उसको आप करते रहो जर उद्र हृदय में दृढ़ निश्चय रहो कि ये काम मुझे करना है क्योंकि उसमें बाधाएं आएंगी दृढ़ निश्चय की ज़रूरत ही क्यों है क्योंकि हर उचित काम में बाधाएं आती आप ईश्वर का चिंतन भी करोगे बाधाएँ आएँगी कभी कोई आ जाएगा आपका मन खाने वाला आ जाएगा कभी कोई ना कोई बीच में आपको योगदान पैदा करने वाला आ जाएगा और आप लोगों से परेशान हो जाओगे और उस स्थिति में आप चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होने ले लगेगा तो इन सब चीज़ों से आप बचो और दृढ़ निश्चय बनो कि मुझे ये काम करना है बाधाएं आएंगी तो भी मैं उन कामों को आगे बढ़ाऊँ आगे करूँगी उसके बाद जो लोग अपने इंद्रियों के ग़ुलाम हैं वो परमेश्वर को पसंद नहीं है जो हम इंद्रियों के ग़ुलाम हो जाते हैं हम खा रहे हैं तो खाते चले जा रहे हैं सो रहे हैं तो सोते ही चले जा रहे हैं जरो से ज़्यादा सो रहे हैं जरो से ज़्यादा खा रहे हैं जरो से ज़्यादा हम किसी सुख के प्रति भाग रहे हैं चाहे वो धन हो वैभव हो नाम हो प्रतिष्ठा हो पद हो किसी भी चीज़ के लिए ज़रों से ज़्यादा हम भाग रहे हैं तो वो भाग गौर परमेश्वर को पसंद नहीं यानी हम ये सब इंद्रियों की गुलामी है पद की भूख पद की एषणा लोकेषणा वित्तीष्णा जितनी एषणाएँ हैं ये हमारी इंद्रियों की गुलामी है क्योंकि इससे हमारी इंद्रियों को संतोष मिलता है और वो संतोष भी अस्थाई है क्योंकि हम कितना भी खा लें कितना भी अच्छा भोजन कर लें कुछ देर के बाद फिर से भूख लगना तय है और वो भोजन हमेशा अच्छा मिलेगा नहीं तो फिर उसकी तुलना में बाकी के भोजन अच्छे लगेंगे नहीं और फिर हम फिर चिड़चिड़ा हाट में चले जाएँगे कि यार अभी तक तो खाना अच्छा मिलता था आज मजा यार क्योंकि खाने के अंदर एक जैसा अगर हम कहीं बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो फिर बाकी के खाने की तुलना उसी से करते हैं हम किसी बहुत अच्छे स्थान को देखा आते हैं तो बाद में आके कहते हैं अरे यहाँ क्या रखा है वो अमेरिका में है तो बहुत बढ़िया सड़कें हैं वहाँ तो बहुत ही अच्छी दुकान है बहुत ही अच्छे मकान फिर वहाँ की तारीफ़ शुरू हो जाती है और हमको यहाँ पर बुरा दिखने लगता है आपको ऐसे लग जाएगा यहाँ पर तो सब कुछ ख़राब है वहाँ बहुत अच्छा तो ये हमारी समस्या तब आती है जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते उसके बाद जो आत्मा का चिंतक है वो परमेश्वर को प्रिय है कि जब वो आत्मा के रूप में उसकी उपस्थिति को अनुभव करता है भगवान की उपस्थिति कि मेरी आत्मा के रूप में तुम मेरे साथ हो मतलब उसकी खोज बाहर से हटकर, जब अंतर्मुखी हो जाती अंतर यात्रा उसकी शुरू हो जाती भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है जिसकी अंतर यात्रा शुरू हो चुकी है उसके मन बुद्धि जो मुझमें समर्पित कर देता है जिसके मन और बुद्धि को समर्पित करने का मतलब ये है कि भगवान को हमेशा नंबर एक पे रखे वो भाई सबसे पहले अगर कहें कि भगवान की कीमत पे कुछ और मिल जाए तो ना तो फिर वही ठीक है ऐसे मिलता हो अपने आप तो ठीक है लेकिन भगवान की कीमत पे पर रुको भगवान के काम की कीमत पे मैं रखो तुम कहो कि वहाँ पर ये चल मिलेगा वहाँ चलो कि नहीं ये काम पहले बाकी से बात में इसलिए प्राथमिकता के रूप में जब हम परमेश्वर को चुनते हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं कई तरह की होती कहीं सोचते हैं कि जिस दिन अच्छा खाना कहीं मिले तो तो फिर मैं सब चीज़ छोड़कर वहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी प्राथमिकता भोजन की मेरे को अच्छा भोजन मिल जाए तो समझ लो फिर मैं तो सब छोड़ दूं उस दिन ना मंदिर जाऊं ना कोई कार्यक्रम में जाऊं ना कहीं सत्संग में जाऊँ मेरे को तो बढ़िया भोजन मिलेगा क्योंकि वो शादी में बढ़िया इतनी तरह के भोजन मिलेंगे तो वो तो नहीं छोड़ सकते तो कई चक्कर हम हमारे प्राथमिकताएँ भिन्न भिन्न होती हैं कई बार सोचते हैं कि अगर कुछ पैसे कमाने का अवसर है तो फिर हम पर हम किसी सत्संग में बैठ के पैसे कमाने का अवसर क्यों खोएंगे तो ऐसी स्थिति जो होती है जो हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर रखती है तो जो परमेश्वर को प्राथमिकता से चुनता है उसी को कहते हैं कि उसमें मन बुद्धि लगा दिया हमारा मन उसको समर्पित कर दिया बुद्धि उसको समर्पित कर दी अब हमारी प्राथमिकता भगवान है इसके बाद जिससे लोग व्याकुल नहीं होते और जो लोगों से व्याकुल नहीं होता हाँ ये परस्पर पर आत्मनिर्भर चीज़ है वो लोगों से व्याकुल नहीं होता और लोग उससे व्याकुल नहीं होता है इसका क्या मतलब वो सीधा साधा मतलब है कि जब वो संसार में जो व्यवहार करता है लोगों से या समाज में जो एक्शन करता है जो क्रियाएं करता है समाज में उन क्रियाओं के द्वारा लोगों को परेशानी पैदा नहीं होती हमको लगता है ना ये बड़ा विघ्न संतोषी है जहाँ जाता है कुछ कुछ कर कर देता है क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी विघ्न उत्पन्न करने में अपने अहंकार की संतुष्टि पाते ठीक है अगर विघ्न हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि यार ये या आदमी बड़ा है इसने काम बिगाड़ दिया अपने काम बिगाड़ने वाले को भी लोग बलशाली समझते हैं क्योंकि ये नहीं आए तो ठीक है फिर ये आ जाए और प्रसन्न रहे तो ठीक है तो हमारा काम बिगाड़ देगा तो ऐसी परिस्थिति में वो विघ्न संतोषी बन जाता है उससे लोग व्याकुल हो जाते हैं उससे लोग परेशान होने लगते हैं तो ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता भक्त होता है जिससे लोग परेशान नहीं हो और वो खुद भी औरों से परेशान नहीं हो मैंने लोग जो संसार में सब तरह के हैं वो लोगों में क्षमाशील रहेगा करुणा से भरा होगा प्रेम से सिक्त होगा तो लोगों से क्यों परेशान होगा लोगों से परेशान तभी होता है उसके लोगों से अन्य किस्म की अपेक्षाएं होती संसार में जितने लोग उसके आस होते हैं उनसे उसकी भिन्न भिन्न अपेक्षाएँ होती कि मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार करें मैं हूँ तो प्रणाम करें मैं हूँ तो मुझे पहले बैठने की जगह दे सब लोग चुप रहे मेरी बात सुने जब ऐसी बात उसके मन में आती है तो वो ऐसा न होने पर परेशान हो जाता है कि कोई आए लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुनी ना रहे आप आपस में बात कर रहे हो जबकि मैं इतना बड़ा आदमी यहाँ बैठा हूँ मेरी बात को नहीं सुन रहे तो वो लोगों से परेशान होता है छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होता है कोई उसके मन के खिलाफ काम करता है वो उसकी अंतरदृष्टि होती है कि जो मुझे परेशानियाँ प्राप्त हो रही हैं मेरे कर्म के प्रतिबिंब हैं इसलिए वो परेशान होता ही नहीं इसलिए वो न तो किसी को परेशान करता है न किसी को व्याकुल करता है न औरों से व्याकुल होता है अब वो लोगों से अपेक्षा नहीं करता हम लोग अक्सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जैसे कहावत भी है कि अपेक्षा दुख का कारण है हम लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं सबसे बेसिक बात तो हम सबसे पहले अच्छा व्यवहार चाहते हैं दूसरा सबसे पहले हमारी एक लॉन्जिंग होती बहुत ज़्यादा इच्छा होती कि लोग हमसे प्रेम करें कि हमको प्रेम नहीं मिला हमको प्रेम चाहिए प्रेम मिलना न मिलना प्रारब्ध पर निर्भर है लेकिन प्रेम करना ये पुरुषार्थ है दोनों में बहुत फर्क है प्रारब्ध ईश्वर की इच्छा है या हमारे पूर्व कर्म है जिसके द्वारा इच्छा ईश्वर इच्छ ने इच्छ, इच्छा की क्योंकि वो इच्छा ईश्वर इच्छ ऐसा इच्छ नहीं है कि वो इच्छा करके कोई अन्याय करना चाहता है वो अन्याय से बिल्कुल दूर है क्योंकि वो निष्प्र है उसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं भगवान इसलिए हमको अगर कोई अपेक्षा है तो एक ही चीज़ हमको समझ में आना चाहिए कि मैंने जितना बोया होगा उतना ही मिलेगा प्रेम उतना ही मिलेगा जो मेरे प्रारब्ध द्वारा मैंने सिंचित किया है उतना प्रेम मुझे मिलेगा लेकिन आज किसी ने नहीं रोका है आपको खेती में बीज डालने से ताकि आगे तो मिल सके तो उसको बोलते हैं भगवान कि आज तुम्हारे पास असीम संभावना है प्रेम करने की प्रेम पाना प्रारो पर निर्भर करता है और प्रेम करना आपका पुरुषार्थ है आप जितना चाहो प्रेम कर सकते हो प्रेम करने का मतलब होता है अपने से ज़्यादा स्वयं से ज़्यादा हम अपने प्रेम पात्र को महत्व दें स्वयं से ज़्यादा प्रेम पात्र को महत्व कि मुझे कुछ हो जाए हो जाए इसको नहीं होना चाहिए मेरा अंकार टूट जाए कोई बात नहीं इसका नहीं छूटना चाहिए मेरी बेइज्जती हो जाए लेकिन मेरे प्रेमी की नहीं होना चाहिए तो प्रेम पात्र सबसे पहले कि मेरी कुछ भी हो जाए मेरे भगवान की कहीं हंसी नहीं उड़े उनको नीचा ना देखना पड़े लोगों का उसका नाम नीचा ना हो उसका नाम तो नीचा नहीं होता लेकिन मेरे सामने अगर भगवान को किसी ने कुछ कहा तो मुझे तो दुख होगा इसलिए मेरी बाद में और मेरे प्रेमी की पहले इस तरह से जो सोचता है प्राथमिकता उसको देता है वो दूसरों से अपेक्षा नहीं करता दूसरा वो पवित्र रहता है पवित्र रहने का यहाँ पर सीधा सीधा है मतलब है मन और विचारों से पवित्र होना पवित्रता का यहाँ पर किसी भी तरह से नहाने धोने से संबंध नहीं है किसी भी तरीके से किसी भी तरह से यहाँ पर भगवान का तात्पर्य नहीं है हाँ एक समझदार व्यक्ति को अच्छी हाइजीन अच्छी साफ़ सुथरी रहने की आदत होना जरूरी है सबके लिए जरूरी है ताकि इस शरीर को हम मंदिर की तरह साफ सुथ रख सकें लेकिन उसको इस पागलपन की हद तक नहीं ले जाएं कि उसी को पवित्रता से समझ न लग जाए उसका पवित्रता से कोई रिश्ता नहीं है शरीर की सफाई का पवित्रता से कोई रिश्ता नहीं पवित्रता एक मानसिक धारणा है जब हमारे मन के अंदर षड्यंत्र नहीं हमारे मन के अंदर सरलता है रिझुता है जब लोगों के प्रति हम सरल व्यवहार करते हैं और लोग को पता नहीं और इसके मन में क्या है समझना हम सरल नहीं हैं सरल वो है जब कोई कहे ये तो आर पार कांच की तरह साफ है इसने बोल दिया ऐसा करेगा मतलब करेगा ऐसा नहीं करेगा और ये पे कारण बता देगा और फिर नहीं करेगा तो पता नहीं क्या करेगा क्योंकि तो वो आदमी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्लिष्ट होता है तो ऐसे क्लिष्ट लोग संसार में जो होते भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं मुझे दिल के सरल लोग भोले लोग ज़्यादा पसंद हैं जो लोग दिल के सरल हैं ऐसे लोग कभी कभी सांसारिक क्रियाओं में हार जाते हैं पिछड़ जाते हैं प्रतिस्पर्धाओं में पीछे रह जाते हैं तो भगवान कहते हैं रह जाओ ना पीछे कोई दिक्कत नहीं सबसे पीछे तो मैं खड़ा हूँ तुम मेरे पास ही रहोगे क्योंकि प्रतिस्पर्धा में तुम जितने पीछे रहोगे तुम उतने मेरे नज़दीक रहोगे कि तुम सबके पीछे मैं चल रहा हूँ इसलिए भगवान को इसी पवित्रता की चिंता है तुम्हारी उस पवित्रता की चिंता नहीं अब कितने नहा धोए या नहा के मंदिर गए नहाने से कोई मतलब नहीं है वरन पवित्रता आपकी वो हो जो आपके हृदय के अंदर षड्यंत्रों से पवित्र हो मुक्त हो दुष्भाव दुर्भावनाओं से मुक्त हो और परमेश्वर के संसार में हार जाएं लेकिन किसी और को दुख नहीं पहुंचाएं पीछे रह जाएं दौड़ में चलेगा वही बात परमेश्वर को ज़्यादा पसंद है इसके अलावा उदासीन हो उदासीन और उदासन बहुत फ़र्क है उदास तो वो है जिसे शिकायत है। और उदासीन वो है जिसको शिकायत नहीं दोनों में बहुत दोनों एक दूसरे से हो जाए उदास आदमी हो जाता है क्या करूं? आज मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि मैंने सोचा क्या था हुआ क्या क्योंकि हमने सोचा था कि आज लाठी लगने वाली ये सला कुछ भी नहीं मिला आज दुकान में इतना बिकरा होना चाहे कुछ नहीं हुआ आज वो मिलने वाला आने वाला था आया ही नहीं यानी हम संसार से समस्त जो अपेक्षाएँ करते हैं उसकी तुलना में जब हमारी प्राप्ति कम होती है हम उदास हो जाते लेकिन उदासीन ये होता है ठीक इसका उल्टा उदासीन होगा उदासीन व्यक्ति सदा प्रसन्न रहती उदासीन संप्रदाय भी होता है उदासीन लोग सदा प्रसन्न रहते हैं मन के माफिक हुआ तो भी प्रसन्न और मन के खिलाफ हुआ तो भी प्रसन्न <laughs> वो उदासीन कहलाते हैं तो उदासीन का मतलब उदास नहीं उदासीन का मतलब होता है इनडिफरेंट उसके अंदर होता है कि हम जो परिस्थितियाँ हैं उसको स्वीकार करें और उसमें आनंद से परमेश्वर के आनंद में उसके अंदर अंग्रेजी में शब्द डिसइंटरेस्टेड उसको किसी विशेष परिणाम में रुचि नहीं है लेकिन वो डिसइंटरेस्टेड है और एक उदास वो है वो आनंद में अनइंटरेस्टेड गलत उसको रुचि नहीं काम में बोर हो रहा है वो वो अनइंटरेस्टेड है लेकिन जो उदास वो डिसइंटरेस्टेड उसको परिणाम में कोई रुचि नहीं है उसको खेल में आनंद आ रहे हैं संसार के खेल में आनंद ले रहा है लेकिन किसी परिणाम में उसकी कोई रुचि नहीं है अगर हमारा क्रिकेट मैच पाकिस्तान से कौन जीत रहा है उसमें कोई रुचि नहीं अच्छा क्रिकेट हो रहा है उसमें मज़ा आ रहा है उसको कि बढ़िया क्रिकेट हो रहा है उसमें आनंद आ रहा है कौन जीत रहा है उसमें उसको कोई रुचि नहीं इस तरह से वो आदमी डिसइंटरेस्टेड होता है परिणाम के प्रति और खेल में वो फुल्ली इंटरेस्टेड होता है पूरी तरह से उसको रुचि संसार में तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर कहते मुझे पसंद है ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है जो डिसइंटरेस्टेड है या कि उसको उदासीन है लेकिन प्रसन्न है अंदर से उसके आंतरिक प्रसन्नता कभी ख़त्म नहीं होती इसके अलावा वो व्यथा या नहीं को जीतने वाला व्यथा हम हमेशा अपने हृदय में आग्रह होता है कि ऐसा होना चाहिए कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा ना हो हमको पास होना चाहिए मेरे लड़के को फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए ऐसा नहीं हो कि ना आए मेरे लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए इतना कम से कम पैकेज मिलना चाहिए ऐसा नहीं हो कि उसको न मिले इस तरह इसको हम बोलते हैं एंजाइटी। इस स्थिति में हम व्यथित हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं कि यार ये होगा अभी कि नहीं होगा और वो ना होना हम स्वीकार नहीं कर पाते उसका ना होना हमारे स्वीकार के बाहर हो जाता है। तो ये एंजाइटी या व्यथा इसको जो जीत लेता है इस पर जो अपनी मानसिक विजय हासिल कर लेता है भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय शिष्य जो काम शुरू जब करता है उसी समय परमेश्वर पर छोड़ देता है कि क्या होगा या आप चाहे हम कैसे काम करते हैं यहाँ पर हम हमें इन्वेस्ट करते हैं या जमीन लेते हैं फिर हम इसको ऐसा करेंगे फिर हम इसमें, इसमें ये डेवलप करेंगे और उसमें इतने दिन में इतना पैसा आएगा हम सारा प्लान बनाते हैं और वो जब प्लान फेल होता है या हम कहते हैं इस शेयर में पैसा लगाते हैं इतना लगाते हैं इतने साल में इतना आ जाएगा रिटर्न आ जाएगा वो जब फेल होता है तो फिर हम चिड़ जाते हैं उदास हो जाते दुखी हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं ऐसा क्यों हो गया क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है बेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है कल जाके हमने जिस जमीन पर पैसा लगाया वो ज़मीन झगड़े की हो सकती है कई कारण हो सकते तो जब हम परिणाम के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं तो भगवान कहते हैं फिर तुम परिणामों में घूमते रहो कई जन्मों तक उन परिणामों को खोजते रहो उन परिणामों के लिए कर्म करते रहो और फिर उन कर्मों के फलभोगते रहो वहीं घूमो मैं तुम्हारी बुद्धि वहीं स्थिर कर देता हूँ भगवान कहते हैं मैं उन लोगों की बुद्धि वहीं स्थिर कर देता हूं जो उन परिणामों के रसिक थे अगर तुम तो, वो उन मन भगवान की तरफ नहीं लग रहा तो मन भगवान का नाम हम लेते हैं लेकिन परिणामों की चिंता करते हैं भगवान कहते हैं तो मेरा नाम लेना झूठा है तुम झूठ बोल रहे हो झूठ है भगवान के नाम से छाती कूट रहे हो भगवान को तुम नहीं प्राथमिकता ही नहीं तुम्हारा हृदय में तुम्हारी तो प्राथमिकता है कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए पैसा मुझे मिल जाए वो कहीं बेड इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए वो सब चीज़ें मेरी जो लगाई हुई है इन्वेस्टमेंट की वो मुझे मिल जाए तो उस परिस्थिति में हमारी प्राथमिकता भगवान कहाँ रहेगी भगवान हमारी प्राथमिकता है ही नहीं तो उस स्थिति में भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा शिष्य प्रिय है जो कार्य आरम्भ तो करे लेकिन उसके परिणाम के प्रति चिंता न करें साथ बहु कार्य आरम्भ भी न हो क्योंकि कार्य आरम्भ हम क्यों करते हैं रजोगुण के कारण रजोगुण के कारण हम कार्य आरंभ करते एक आदमी के पास एक घर परिवार चलाने के लिए आवश्यकता से अधिक साधन है उसके बाद फिर भी हम कहते हैं अब हम ये नया काम और शुरू करने जा रहे हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं अब उधर एक और काम चालू कर देते तो हम बहुत सारे काम आरम्भ करते हैं उन बहुत सारे कार्यों को करते करते हम इस संसार में किसी दिन विदा ले लेते क्या जाता है साथ में उनमें से कुछ भी साथ में नहीं चाहता ये बहु कार्य आरंभ करने के साथ ही अधूरी वासनाएं इकट्ठी हो जाती खूब सारी इस में हमने इतना इन्वेस्ट किया था अभी हमको पाँच साल में रिटर्न आना है इसमें इतना इन्वेस्ट था दस साल में आना है हमने ये किया था इस दुकान को इस लड़के को सौंपना थी वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है अभी उसको सौंपना है हमने ढेर सारे प्लान एक साथ चालू कर दिए जबकि हमारे घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन हमने उसमें संतोष नहीं किया हमने बहुत सारे कार्य आरंभ कर दिए तो ऐसा बहु कार्य आरंभ भी मात्र कर्म फल का भागी बन क्योंकि वो कर्म कर्मफल भगवान को सौंप नहीं सकते कर्म फल भगवान को तभी सौंपा जा सकता है जब हम अपना सीमित कार्य जब हमारी आवश्यकता से अधिक कार्यों को फैला लेते हैं उस समय भगवान के कार्यों भगवान को अपने कार्यों के फल को समर्पित करने में असमर्थ पाते हैं फिर जो शोक से परे होते हैं हम शोक कैसे करते हैं बिछो से पैसा छूट गया पत्नी मर गई लड़का घर से चला गया विदेश में जाके बस गया कई कारण होते हैं जब हमको कुछ हमसे बिछुड़ता है तो हम शोक करते हैं चाहे वो संसार से चला जाए या घर से चला जाए या देश से चला जाए या हमारे कहने से चला जाए जैसे लड़का बिगड़ गया हमारे कहने में नहीं है वो सुनता ही नहीं हमारी बात वो भी चला गया वो भी शोक का कारण है इसलिए शोक तब होता है जब हमारा कुछ छूटता है तो जो शोक नहीं करता इन सब चीज़ों को वो स्वीकारता है ये स्वीकार तब ही संभव है जब हृदय प्रेम से सराबोर, हो ताकि जो हमसे घर से भाग रहा है हम उसका भी मन समझ सकें कि क्यों जा रहा है शायद हमारी कहीं गलती है हमने कहीं इसे प्रेम करने में कमी रखी या अगर हमने पर्याप्त प्रेम किया फिर भी जा रहा है तो भगवान कह रहे वहाँ भी सुखी रहे जा जा रहा है अगर वो इस संसार को छोड़ के चला गया तो ठीक है सबको छोड़ के जाना है मुझे भी जाना है आपको भी जाना है वो चला गया तो परमेश्वर प्रार्थना करें कि भैया उसकी सदगति दें लेकिन उसके साथ उस शोक से अपने आप को बचा के रखें सामाजिक स्तर पर हम भले वो तेरा देर का शौक बनाए लेकिन हमारे हृदय को शोक न छुए भगवान कहते हैं तो वही मुझे भक्त पसंद प्रस, हैं जो शोक से परे है जो शत्रु और मित्र में संभव रखता है अगर कोई आपको मिठाई बांटनी है तो कि ये मेरा शत्रु है तो इसको कम दे दो मित्र को ज़्यादा दे दो ये हमारी कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी वैसे कहते हैं कि हम यहाँ पर जग, अपना स्वार्थ देख लेते तो एक उदाहरण है वर्णा हम समाज में जो व्यवहार करते हैं उसमें हम अपने पराय का बेहद सदा करते हैं कि अपने वालों को यह काम मिल जाए अपने वाले का फायदा हो जाए ये हम सब देखते हैं तो भई पराय वाला है कौन पराय वाला कोई है ही नहीं और हर किसी को जो फायदा है नुकसान होगा उसके कर्मों के अनुकूल होगा फिर हम परमेश्वर के उस कार्य में बाधा डालने वाले कौन हम एक तरफ तो कहते हैं हमको परमेश्वर का काम स्वीकार कर लें और एक तरफ हम उसके कार्य में बाधा भी डालने की बात करते हैं तो इसलिए हम परमेश्वर के कार्य में कम से कम बाधा डालने वाला तो नहीं चलो उसके कार्य को नहीं कर पा रहे हैं हम कहते कि नहीं हम तो चौथे किस्म के आदमी के हम हमारे काम करेंगे है ना और भगवान को याद करते रहेंगे लेकिन उसका काम ना भी करो तो कम से कम उसके कार्य में बाधा तो मत डालो अब वो जो जोड़े होते हैं सुख दुख शीत उष्ण इन सब में खासतौर से मान अपमान इसमें संभाव रखना बड़ा कठिन होता है जब दुख आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं चिड़ जाते हैं जब सुख आता है तो बावले हो जाते दूसरों को कुछ नहीं समझते समझते हैं सुख मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये सिद्ध मुझे मिलना ही चाहिए था मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है ये नहीं समझता कि वो सब कुछ पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो अपय होते जा रहे हैं उस सुख के साथ वो समस्त कर्म हमारे सुख भोग के साथ समाप्त हो जाएंगे जैसे ए से पैसे निकाल के खूब मस्ती करो पर यह भूमत भूलो कि बैंक खाली होता जा रहा है जितनी बार आपने पैसा निकाला मस्ती करी पार्टी करी वो बैंक खाली होता जा रहा है एक दिन आएगा जब वो एटीएम से कहते हैं नो थैंक्स कुछ नहीं अंदर तो वो स्थिति भी आ सकती है इसलिए हमको बावला नहीं होना है सुख में तो सुख दुख में समभाव जब अगर हो तो परमेश्वर कहते हैं ऐसा ऐसा मुझे भक्त ज़्यादा प्रिय है अब वो अनिकेत और भगवान अनिकेत का क्या मतलब होता है इसका शाब्दिक मतलब तो है जिसका कोई घर ना हो जो कहीं एक ठिकाने पे नहीं टिकता वो अनिकेत कहलाता है या तो हम उसको आवारा कह सकते हैं कि वो एक आवारा व्यक्ति और भगवान को आवारा लोग क्यों पसंद है मतलब अनिकेत पसंद है आवारा पसंद है वेगा बॉन्डे घूमता फिरता रहता है इधर उधर वो आदमी पसंद है ऐसा नहीं है उसको निकेत तो खैर ठीक है आपके संसारिक बात है आपका घर परिवार है कि नहीं है घर है कि नहीं है कि आप अकेले ही हो पकड़ घूमने वाले ये तो आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का मिश्रण है प्रारब्ध से घर मिला और आपने फिर भी छोड़ दिया या प्रारब्ध से घर मिला ही नहीं दोनों परिस्थितियां हो सकती लेकिन यहाँ अनिकेत का जो मतलब है वो किसी विशिष्ट कर्तव्य से बंधा हुआ न होना ही अनिकेत यानी वो व्यक्ति किसी विशिष्ट कर्तव्य से बंधा नहीं होता है यहाँ पर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भीष्म पितामह। वो अपने वचन से बंध गए थे उन्होंने वचन दे दिया था कि इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा उन्हें ये नहीं सोच पाए थे कि कोई मूर्ख बैठ गया तो क्या होगा कि जो भी बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा और उसमें अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो त्यागूंगा लेकिन मैं उसी की रक्षा करूँगा जो इस सिंहासन पर उन्होंने सिंहासन की कसम खाली थी बजाय इसके कि वो न्याय की कसम नहीं खाए नहीं। कि जो न्याय संगत होगा वो करूँगा उन्होंने वो नहीं खाई इसलिए वो अनिकेत नहीं थे वो फंस गए थे जो व्यक्ति किसी एक वचन से फंस जाए बंध जाए वो निकेती है और जो वचन से मुक्त हो वो अनिकेती भगवान का यहाँ पर मकान से मतलब नहीं है अनिकेत वो है जो किसी कर्तव्य विशेष से बंधता नहीं है जो स्वतंत्र है और वो काम यूँ नहीं करेगा बस मेरा इतना काम है इतनी ड्यूटी इतनी कर दी मैंने जैसे आज अगर मेरे पास एक मरीज़ दिखाने आया तो मैंने कहा था बुखार आया था बुखार की गोली लिख दी जांच करें जो रिपोर्ट है उसकी दवा लिख दी उसके अलावा अगर मैंने उसको प्यार से पूछ लिया कि भई क्या स्थिति तेरी घर की परिवार की मन की तेरी पुरानी बीमारी कैसी है कैसा लगता है नींद आती के लिए मैंने दस बार पाँच इसलिए पूछी कि उसके मन को मैं समझ सकूँ तो ये बात ड्यूटी से अलग है हो सकता है इसके बिगड़ में काम चल जाते लेकिन इसको मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ये ईश्वरीय काम है और इसके करने से मुझे आत्मसंतोष मिलता है मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ईश्वरीय दिशा में कर रहा हूँ तो ये जब स्थिति आती है उसी स्थिति को अनिकेत कहते हैं यानी किसी कर्तव्य से बंधे रहने से परे वो वो सब कुछ करता है जो किया जाना चाहिए खाली ये नहीं सोचता है कि वही करूँ जो काम पूरा काम पुरते से भी आगे जाता है वो यानी खाली ड्यूटी सरकारी नौकरी में रहता है एक आदमी हमने कहीं फ़र्क देखे एक डॉक्टर है वो बिल्कुल एक बजे तक ड्यूटी तो एक बजे उठ के खड़ा हो जाता है मरीज भले ही वो रो रहे हैं उठ उट, उट, के चल दिया भाई मेरी ड्यूटी एक बजे ख़त्म हो गई मैं यहाँ चला मैंने ऐसे भी देखते हैं कि वो खाना छोड़ देते हैं और वो देखते रहते हैं वो अनिकेत हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को उस ड्यूटी से नहीं बंधे हुए हैं लेकिन वो वो कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए जो उचित है जो ईश्वर को पसंद है इसलिए भगवान कहते हैं कि अनिकेती व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है बहुत प्रिय है और जो ईश्वर के ध्यान में आनंद रखता है परमेश्वर के ध्यान में आनंद रखता है वो व्यक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय है और श्रद्धापूर्वक जो इस अमृत ज्ञान का चिंतन करता है इसको स्वीकार करता है इसका आदर करता है वो तो मुझे अति वो प्रिय है वो व्यक्ति मुझे अति प्रिय है जो इस ज्ञान का आदर करता है आदर वही करेगा जो इस पर अनुसरण करने का संकल्प लेगा जो सोचेगा मुझे इस ज्ञान पर अनुसरण करना है तो उसका जो अनुसरण करने का संकल्प लेगा वही भगवान कहते मुझे अतिव प्रिय है इसलिए तो यहाँ पर हमने क्या पढ़े भगवान के विचार इस बारे में कि उनको क्या प्रिय है कैसे प्रिय हैं जिन्हें वो भक्त अपने भक्त की श्रेणी दे सकते तो आज अपनी ये बारहवा अध्याय संपूर्ण होता है और अगला जो तेरहवा अध्याय अगली बार से हम शुरू करेंगे आप सब जानते हैं तेरहवा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है अश्वत्थ वृक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे अगली बार जो बहुत विशिष्ट अध्याय है तो अगली बार अपन जब तक के लिए आज्ञा गुरु नारायण नारायण